प्रेम से ऊपर मैत्री सदगुरु ओशो के अमृत वचन ट्रैक 11, वासना से ऊपर है मित्रता साहेब मिल साहेब भय के दूसरे प्रवचन से संकलित पहला प्रश्न आपके मधुशाला में ढाली जाने वाली शराब पी पी कर मखमूर हो गया हूं प्यार करने वालों पर दुनिया तो जलती है मगर अपनी मधुशाला के दूसरे पियक्कड़ भी प्रेम के इतने विरोध में हैं, खासकर पचास प्रतिशत भारतीय जो कि आज 10-12 वर्षों से आपके साथ हैं हमारे विदेशी मित्र तो प्यार करने वालों को देखकर खुश होते हैं मगर भारतीय सिर्फ जलते ही नहीं बल्कि बड़ी अपराधजनक दृष्टि से देखते हैं और घंटों व्यंगपूर्ण बातचीत करते रहते यह जमात प्रेम का बस एक ही मतलब जानती है काम ऐसा क्यों क्या प्रेम का कोई और आयाम नहीं है खासकर नर नारी के संबंध में स्वभाव भारतीय चित्त सदियों से कलुषित है प्रेम के प्रति निंदा की एक गहन अवधारणा हजारों वर्षों से कूट कूट कर भारतीय मन में भरी गई वह भारती खून का हिस्सा हो गई उसे ही हम संस्कृति कहते हैं धर्म कहते हैं और बड़े बड़े सुंदर शब्दों में छिपाते हैं लेकिन सारे आवरणों के भीतर प्रेम का निषेध है और प्रेम का निषेध मूलतः जीवन के निषेध का ही एक अंग है प्रेम का निषेध ऐसा है जैसे कोई वृक्ष के विरोध में हो और जड़ों को काटे जड़ें कट जाएंगी वृक्ष अपने से मर जाएगा प्रेम विसाक्त हो जाए तो तुम जीवन के प्रति अपने आप उदासीन हो जाओ क्योंकि जीवन में सिवाय प्रेम के और कोई रसधार नहीं जीवन जीवन है क्योंकि प्रेम प्रवाहित है प्रेम सूखा जीवन का वसंत गया पतझड़ आई ठूठ रह जाता है फिर जीवन लेकिन हमने ठूठों की पूजा की सदियों से हम उन्होंने संत कहा महात्मा कहा जो भारतीय मित्र यहां मेरे पास हैं वे मेरे पास जरूर हैं लेकिन मेरी बातें कितनी समझ पाते हैं यह जरा कहना कठिन है उनमें से पचास प्रतिशत भी समझ लेते हैं तो चमत्कार है तुम कहते हो कि पचास प्रतिशत भारतीय मित्र जो आपके पास दस बारह वर्षों से हैं वे भी नहीं समझ पा रहे वे भी प्रेम का एक ही अर्थ लेते हैं यौन जब प्रेम का विरोध किया जाएगा तो प्रेम संकुचित होकर यौन का पर्यायवाची हो जाता है जब प्रेम का अंगीकार किया जाएगा तो प्रेम फैलता है और प्रार्थना का आकाश बन जाता है निषेध में चीजें सिकुड़ती हैं विदेह में फैलती आलिंगन करो प्रेम का तो प्रेम में नए नए पत्ते नए नए फूल खिलते नए फल लगते जड़ें काटो उसकी तो ठूठ रह जाता है कंकाल मात्र वही हुआ भारतीय मानस में प्रेम का अर्थ यौन रह गया स्त्री का अर्थ देह रह गया जैसे स्त्री में कोई आत्मा ही नहीं है यूं तो बातें करते हैं कि कणकण में परमात्मा विराजमान है यूं तो बड़ी अद्वैत की चर्चा चलती मगर सारी चर्चा झूठी मालूम पड़ती क्योंकि स्त्री तक में परमात्मा नहीं दिखाई पाता उसी स्त्री में जिसकी कोख से जन्म लिया जिसके गर्भ में नौ महीने बड़े हुए जिसका खून तुम्हारी रगों में जिसकी हड्डी मांस मज्जा से तुम बने हो पचास प्रतिशत तुम्हारे जीवन का दान स्त्री ने दिया है उसको ही नरक कहते हुए शर्म भी ना आई तुम्हारे तथाकथित ऋषियों को मुनियों को और ये उन्होंने पांच हजार साल पहले कहा था तो ठीक भी था क्षमा हम कर सकते थे आदमी तब अविकसित था असभ्य था मगर वही दशा आज भी है स्त्री सिकुड़ के शरीर रह गई और शरीर रह जाए स्त्री सिकुड़ कर तो नरक का द्वार अपने आप बन जाएगी तुम्हारे शास्त्र दोहराए चले जाते हैं स्त्री नरक का द्वार है तुम्हारे शास्त्र स्त्री की गणना पशुओं में गंवारों में सूत्रों में करते हुए संकोच नहीं खाते जरा भी ऐसा नहीं लगता उन्हें कि कुछ असोभन हो रहा है एक तरफ कहेंगे कि सिया राम में सब जग जानी कि सारे जगत में राम और सीता दिखाई पड़ रहे हैं सारा जगत राम और सीता में ही डूबा हुआ है और दूसरी तरफ उसी जवान से लड़खड़ाती भी नहीं जवान झिझकती भी नहीं थोड़ी ठहरती भी नहीं इन्हीं सीताओं को ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी इन्हीं सीताओं को जैसे ढोल को पीटो तो बजता है बिना पीटे नहीं बजता ऐसे इनको पीटो यही इनकी योग्यता है यही इनकी पात्रता है कुछ और इनकी योग्यता नहीं कोष और इनकी पात्रता नहीं तुम्हारे ऋषि मुनि दो मुंह मालूम पड़ते सांपों की ही दो जवान नहीं होती तुम्हारे ऋषि मुनियों की भी दो जवान होती और सांपों के ही पास जहर नहीं होता तुम्हारे ऋषि मुनियों के पास उससे भी ज्यादा जहर वही ऊर्जा जो प्रेम बनती प्रेम नहीं बन पाई तो जहर बन गई अमृत बन सकती थी खिलती फैलती विकसित होती नहीं फैली नहीं खिली सिकुड़ गई सड़ गई तो जहर बन गई अमृत ही रुक जाए अवरुद्ध हो जाए तो जहर हो जाता है पानी की धार ठहर जाए तो सड़ जाती और फिर तुम गाली देते हो ठहराते तुम पत्थर के अवरोध तुम खड़े करते हो बांध तुम बनाते हो और फिर जब धार सड़ जाती तो गालियां देते हो कि इससे दुर्गंध उठती तुम ही जिम्मेवार हो और यह बात इतने अचेतन में डूब गई कि आज तुम्हें इसका होश भी नहीं ऊपर से मेरी बातें सुन लेते हो तर्कयुक्त लगती है बात तो शायद राजी भी हो जाते हो मगर तुम्हारा अचेत मन तो पुरानी धारणाओं में ही लिप्त है वो तो अब भी कहीं गहरे में शास्त्र ही गुनगुना रहा है मेरे पास दस बारह साल भी आके कुछ नहीं होता मैं जानता हूं उन पचास प्रतिशत मित्रों को जो यहां हैं उन्हें यहां नहीं होना चाहिए यहां होने का उनका कोई कारण नहीं है लेकिन मैं जिस तरह के काम में लगा हूं ये काम ऐसा ही है जैसे कोई कुआं खोदता है जब तुम कुआं खोदते हो तो पहले तो कूड़ा करकट हाथ लगता है स्वभाव था ऊपर तो जमाने भर का कूड़ा करकट जमीन पे इकट्ठा होता है जब खुदाई करोगे तो कूड़ा करकट पहले हाथ लगेगा फिर और खोदोगे तो पत्थर कंकड़ सुखी मिट्टी हाथ लगेगी फिर और खोदोगे तो गीली मिट्टी हाथ लगेगी फिर और खोदते ही चले जाओगे तो जलधार हाथ लगेगी फिर और खोदोगे तो स्वच्छ धार के झरने मिलेंगे तो शुरू शुरू में जब मैंने कुआ खोदना शुरू किया तो बहुत सा कूड़ा करकट भी आ गया उसे हटाने की चेष्टा में लगा हूं बड़े मात्रा में तो हट गया है मगर फिर भी कुछ लोग अटके रह गए उत्तर संकु की भांति हो गए वो मेरे साथ नहीं वो भी जानते हैं मैं भी जानता हूं वो मेरे साथ हो सकते नहीं क्योंकि वे अपनी धारणाएं छोड़ने को राजी नहीं मेरी बातों को सीधा इंकार नहीं कर सकते क्योंकि इंकार करें तो छोड़ना पड़ेगा मुझसे आसक्ति भी बन गई है मुझसे लगाव भी बन गया है मगर लगाव ऊपरी है आत्मिक नहीं है कहीं और जाने को भी कोई जगह ना बची सो अटक रहे हैं जा भी नहीं सकते जाए भी तो किसी और की बात रुचती भी नहीं रुचेगी भी नहीं क्योंकि बुद्धि से मेरी बातें ठीक मालूम होने लगी और यहां पूरी तरह हो भी नहीं सकते तो छिपे छिपे गुपचुप अंधेरे में से उनके चित्त की धारणाएं झांक झांक जाती न मालूम किस किस रूप में प्रकट होती रहती मैं एक एक व्यक्ति को जानता हूं कि उन्हें यहां नहीं होना चाहिए लेकिन 10-12 वर्ष से मेरे साथ हैं तो मैं भी उनको कहता नहीं कि अपनी राह पकड़ो सोचता हूं या तो बदली जाएंगे या फिर धीरे धीरे हट ही जाएंगे कोई ना कोई रास्ता बन ही जाएगा मैं भी कठोर नहीं हो सकता आशा रखता हूं कि क्रांति उनके जीवन में शायद हो जाए मगर शायद बड़ा है छोटा नहीं आशावादी हूं इसलिए आशा रखता हूं वैसे संभावना बहुत कम है उनका कसूर भी नहीं है सिर्फ वे स्पष्ट नहीं है कि अपने जीवन को क्या दिशा देनी अगर पुरानी धारणाओं को ही मानकर चलना है तो मेरे साथ चलना व्यर्थ समय गंवाना है और अगर मेरे साथ चलना है तो पुरानी धारणाओं को ढोना नाहक बोझ ढोना है लेकिन यह भी हो सकता है उन्हें भी साफ ना हो आदमी इतना अचेतन है जिसका हिसाब नहीं कल ही अखबारों में मैंने पढ़ा स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रधान श्री प्रमुख स्वामी जी लंदन में हैं वो इंग्लैंड के कैंटरबरी के आर्च बिशप से मिलने जाने वाले इंग्लैंड का सबसे बड़ा जो धर्मगुरु सप तय हो गया शायद आजकल में कभी मिलने की तिथि है लेकिन अभी अखीर अखीर में उन्होंने अपनी शर्तें भेजी श्री प्रमुख स्वामी स्त्री का चेहरा नहीं देखते तो उन्होंने अभी अभी उन्हें खबर भेजी है कि जब मैं मिलने आऊं तो कोई स्त्री उपस्थित नहीं होनी चाहिए सारे इंग्लैंड में उपद्रव मच गए हैं। ये कोई हिंदुस्तान तो नहीं कि स्त्रियां चुपचाप सह लेंगी, कि उन्हीं महात्माओं का व्याख्यान सुनती रहेंगी जो उनको ढोल ढोलगवार सूद्र पसुनारी कह रहे हैं उन्हीं महात्माओं का प्रवचन सुनती रहेंगी जो उनको नरक का द्वार बता रहे हैं उन्हीं महात्माओं के पैर दबाती रहेंगी ये कोई हिंदुस्तान तो नहीं सारे इंग्लैंड में स्त्रियों ने बड़े जोर से विरोध किया है क्योंकि वहां स्त्रियां पत्रकार आने वाली थीं स्त्रियां फोटोग्राफर आने वाली थीं और तो और कैंटरबरी के आर्चबिशप की जो सेक्रेटरी है वो भी स्त्री वह तो मौजूद रहेगी कैंटरबरी का आर्चबिशप भला आदमी बड़ी दुविधा में पड़ गया कि हां भी भर चुका हूं मिलने के लिए अब इनकार करना भी ठीक नहीं मालूम पड़ता और यह शर्त बेहूदी इसका विरोध किया जा रहा है कि ये बीसवीं सदी है इक्कीस सदी की बात कर रहे हो कि स्त्री को नहीं देखेंगे लेकिन भारत में तो कभी कोई विरोध नहीं हो यहां भी वो स्त्री को नहीं देखते यहां कुछ स्त्रियां कम नहीं हैं जितने पुरुष हैं उतनी स्त्रियां हैं स्त्रियां ही ज्यादा भक्त हैं ऐसे ना समझो कि स्त्रियां ही ज्यादा भक्त होती स्त्रियां बड़ी प्रभावित होती इस बात से कि जरूर यह व्यक्ति महापुरुष है जब हम में कोई रस नहीं लेता इतना भी रस नहीं लेता कि हमको देखता तक नहीं तो जरूर पहुंचा हुआ सिद्ध है कोई स्त्री अपने पति को थोड़ी सम्मान देती भारतीय स्त्री कभी अपने पति को सम्मान नहीं दे सकती लाख कहे कि तुम स्वामी हो पतिदेव हो तुम मेरे परमात्मा हो ये सब बकवास है भारतीय स्त्री अपने पति को सम्मान दे ही नहीं सकती क्योंकि भीतर से तो वो जानती है कि महापापी यही तो मुझे पाप में घसीट रहा है यही दुष्ट तो मुझे न मालूम कहां के नरक में घसीट रहा है इसके कारण ही तो मैं सब तरह के पापों में पड़ी हूं और तो मुझे कोई पाप में घसीटने वाला है नहीं तो गहन अचेतन में तो पति के प्रति अपमान होगा ही और वह अपमान तरह तरह से निकलता है हर तरह से निकलता है कितनी कलह पत्नियां खड़ी रखती पति के लिए उसके मूल में तुम्हारे महात्मा हैं और उन महात्माओं को सम्मान देती हैं जो उनके अपमान के आधार हैं जिन्होंने उनके जीवन को कीड़े मकोड़ों से बदतर बना, बना दिया है और उनको यह समझ में भी नहीं आता है इस सीधा सा तर्क भी समझ में नहीं आता कि जो आदमी स्त्रियों को देखने से डरता है इस आदमी के चित्त में काम वासना अत्यंत कुरूप अत्यंत विकराल रूप में खड़ी होगी क्योंकि स्त्री को देखने में क्या डर हो सकता है स्त्री के देखने में डर नहीं हो सकता डर होगा तो कहीं भीतर होगा अपने भीतर होगा लोभी धन को देखने से डरेगा स्वभाव था क्योंकि धन को देख के वो अपने पे बस नहीं रख सकता कामी स्त्री को देख कर डरेगा क्योंकि देख के स्त्री को अपने पे बस नहीं रख सकता किसी तरह स्त्री को देखे ही नहीं तो चल जाती है बात अब धन दिखाई ही ना पड़े तो लोभी करे भी क्या कोई कंकड़ पत्थरों से तिजोरी भरे धन दिखाई ही ना पड़े कहीं तो लोभ अप्रगट रह जाएगा और अप्रकट लोभ से यह भ्रांति पैदा हो सकती कि लोभ मिट गया स्त्री दिखाई ही ना पड़े तो अप्रकट काम से यह भ्रांति पैदा हो सकती कि, कि काम मिट गया मगर काम यू मिटता नहीं पड़ा रहता है सुखी धार की तरह यूं समझो वर्षा के बाद तुम देखते हो मेंढक कहीं दिखाई नहीं पड़ते कहां चले जाते इतने मेंढक मरे हुए भी नहीं दिखाई पड़ते वर्षा में तो कितनी मेंढकों की जमात दिखाई पड़ती फिर वर्षा के बाद क्या होता है मेंढक जमीन में दब के पड़ जाते सांस नहीं लेते करीब करीब मुर्दा हो जाते लेकिन करीब करीब मुर्दा सांस बंद भोजन बंद सब बंद हो जाता है मेंढक को एक कला आती कि वो आठ महीने मुर्दे की तरह भूमि के गर्भ में दबा हुआ पड़ा रहता है और जब वर्षा की फिर बूंदाबांदी होती आकाश में बादल गरजते बिजलियां कड़कती उसके भीतर भी कोई चीज कड़क उठती जग उठती मेंढक फिर जीवित हो उठता मरा था नहीं जैसे गहरी प्रसुक्ति में सो गया था इतनी गहरी प्रसुति में जहां की श्वास का चलना भी बंद हो जाता कोई मेंढक इतने आसानी से नहीं मर जाता इसलिए बरसा के बाद तुम्हें एकदम मेंढक की मेंढक मरते हुए नहीं दिखाई पड़ते सब तरफ नहीं तो मेंढक ही मेंढक मरे हुए पड़े मिले सब मेंढक जमीन में दब के पड़ जाते और अगर तुम जमीन को खोदो तो जगह जगह तुम्हें मेंढक दबे हुए मिल जाएंगे खासकर तालाब और पोखरों के पास की जमीन अगर तुम खोदो तुम दंग रह जाओगे सूखे मेंढक पड़े रहते लेकिन पानी छिड़को और जीवित हुए ऐसी ही मनुष्य की वासनाएं सूख के पड़ जाती जरा पानी छिड़को फिर जग जाती मैं तो कहूंगा कि इंग्लैंड की स्त्रियों को स्वामी महाराज को अच्छा पाठ पढ़ा देना चाहिए क्योंकि भारत की स्त्रियां तो अभी पाठ पढ़ा सकेंगी ये जरा मुश्किल है हम मेरी सन्यासनियां पाठ पढ़ा सकती हैं अच्छे पाठ पढ़ा सकती हैं लेकिन इंग्लैंड की स्त्रियों को यह मौका छोड़ना नहीं चाहिए अब उनको यूं इंग्लैंड से भागने नहीं देना चाहिए फंसी गए हैं अपने आप इंग्लैंड आ गए हैं तो अब जगह जगह उनके घिराव करने चाहिए इंग्लैंड की प्रधानमंत्री स्त्री है इंग्लैंड की साम्राज्यी स्त्री है स्त्रियों को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए यह अपमान बर्दाश्त करने योग्य नहीं है जहां भी वो जाए हर जगह उन पर घेराव होना चाहिए यह केवल स्वामी जी की ही मूढ़ता का प्रदर्शन नहीं है ये पूरी भारतीय मूर्ता का प्रदर्शन ये भारत का अपमान है इस तरह का अभद्र व्यवहार करना स्त्रियों के साथ हवाई जहाज पर जाते हैं तो उनके चारों तरफ एक पर्दा लगा देते वो पर्दे के भीतर बैठे रहते। थे क्योंकि परिचारिकाएं तो स्त्रियां वो पर्दे में छिपे बैठे रहते वो पर्दे में छिपे हुए आदमियों को बुरके ओढ़े देखे ऐसे इनको बुरका बना लेना चाहिए और बेहतर तो यह हो सबसे कि आंखों पे एक पट्टी क्यों नहीं बांध लेते और एक आदमी का हाथ पकड़ के चलते रहो <intentingimir> <सथियो> न स्त्री दिखाई पड़ेगी न पुरुष दिखाई पड़ेगा क्योंकि पुरुष भी दिखाई पड़े तो स्त्री की याद तो दिलाएगा ही क्या आखिर पुरुष आया कहां से आखिर इस पुरुष की स्त्री होगी मां होगी बहन होगी पत्नी होगी लड़की होगी पुरुष को देख के भी स्त्री की याद तो आ ही सकती है आखिर पुरुष स्त्रियां कोई इतने दूर दूर के जानवर भी तो नहीं पास ही पास के जानवर हैं एक ही गर्भ से आए हुए हैं इतना कुछ बहुत भेद भी नहीं है अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कोई भी पुरुष स्त्री होना चाहे तो हो सकता है और कोई भी स्त्री पुरुष होना चाहे तो हो सकती और कई दफन नैसर्गिक रूप से ऐसी घटना घट जाती है कि कुछ पुरुष स्त्री हो जाते हैं कुछ स्त्रियां पुरुष हो जाते हैं फासला बहुत नहीं है मात्रा का है थोड़ी सी मात्रा का थोड़े हार्मोन का फर्क है जल्दी ही यह व्यवस्था हो जाएगी कि जिंदगी में दो चार दफे अपने को बदल लो एक जिंदगी में क्यों ना दो चार जिंदगियों का मजा लिया जाए कभी स्त्री हो गए फिर कभी पुरुष हो गए कभी पुरुष हो गए कभी स्त्री हो गए सब पहलुओं से जिंदगी क्यों ना देखी जाए इसमें मैं कुछ ऐतराज एत्रा, नहीं देखता अगर एक इंजेक्शन लगाने से है हार्मोन के पुरुष स्त्री होती हो स्त्री पुरुष होता हो तो ये बदलावट करने जैसी है साल दो साल पति रहे साल दो साल पत्नी रहे पत्नी को भी मौका दो पति होने का यूं जिंदगी का अनुभव ज्यादा होगा गहरा होगा ज्यादा समृद्ध होगा कोई फर्क ज्यादा तो नहीं है पुरुष का चेहरा भी देख के स्त्री के चेहरे की याद आ सकती है और जवान चेहरे जिन पर भी दाढ़ी भी ना होगी हो उनको देख के तो स्त्री के चेहरे की याद आ ही सकती आंख पे पट्टी ही बांध लेनी चाहिए आंख फोड़ ही लेनी चाहिए झंझटी मिटा दो पट्टी वट्टी भी क्यों बांधनी सूरदास ही हो रहो, फिर जहां जाना हो जाओ इंग्लैंड जाओ अमेरिका जाओ जहां जाना हो जाओ नग्न स्त्रियां नहाती रहे तो भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती इंद्र अप्सरा भेजे तो भी तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं सकता तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो क्या पता चलेगा कि अप्सरा नाच रही आसपास कि हड़दंग मचाने वाले लोग हड़दंग मचा रहे हैं कौन है कौन नहीं है बीसवीं सदी और अब भी इस तरह की धारणाएं स्वभाव तो यहां मेरे पास तुम्हें जो 50 प्रतिशत भारतीयों में अड़चन दिखाई पड़ती है कुछ आश्चर्य नहीं यही स्वामी जी महाराज जैसे लोगों ने इनकी बुद्धि को निर्मित किया हजारों साल से निर्मित किया है। गहरे अचेतन में सांप बिच्छुओं की तरह दबे हुए रोक पड़े मेरी बातें ऊपर से समझ लेते मगर भीतर गहरे में वही बातें सरकती रहती इसलिए इनके व्यक्तित्व में एक दोहरापन पैदा हो जाएगा मेरी बात सुनेंगे तो यूं सिर हिलाएंगे कि जैसे इनकी समझ में आ रहा है और भीतर ठीक इसके विपरीत इनकी समझ है इसलिए वह समझ भी कभी कभी रास्ते खोजेगी और प्रकट होगी तो व्यंग बनेगी जलन बनेगी दूसरों को अपराधपूर्ण पूर्ण दृष्टि से देखने का भाव पैदा होगा यहां जो भारतीय सन्यासी हैं मेरे पास आश्रम में जो रह रहे हैं उनमें 50 प्रतिशत निश्चित ही कचरा है न किसी काम के हैं न किसी उपयोग के हैं सिर्फ एक उपद्रव हैं लेकिन फिर भी वो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं यहां विदेशी सन्यासी हैं वो सारा श्रम उठा रहे हैं इस आश्रम की सारी रौनक सारी कुशलता उनके कारण है भारती न तो काम करेंगे न श्रम करेंगे लेकिन फिर भी एक अकड़ भीतर है उनकी कि वो भारती कुछ विशिष्टता है उनकी कुछ पवित्रता है उनकी कुछ धार्मिकता है उनकी वो श्रेष्ठ है बस सिर्फ भारतीय होने के कारण श्रेष्ठ है श्रेष्ठता किसी हिस्से में भी सिद्ध नहीं करते सिर्फ एक भीतरी अहंकार है अब उस अहंकार को कैसे पोषण मिले उसको पोषण मिलने के लिए सरल रास्ते हो जाते हैं कि निंदा करो औरों की कारण खोज लो ऐसे करे ये सब भ्रष्ट लोग कि ये सब काम वासना में पड़े हुए लोग सच्चाई बिल्कुल उल्टी है सच्चाई यह है कि यहां अब तक एक भारतीय स्त्री ने मेरे पास शिकायत नहीं की है कि किसी विदेशी ने उसे धक्का दे दिया हो कि किसी विदेशी ने मौका देख के उसके साथ छेड़छाड़ की हो किसी विदेशी ने उसके कपड़े खींच दिए हो कि चौटी ले दी हो लेकिन कितनी विदेशी स्त्रियां मुझे रोज पत्र लिखतीं कि हम क्या करें भारतीय आते हैं तो जैसे ध्यान करने नहीं आते ना आपको सुनने आते कोई चोटी काट रहा है कोई कपड़े खींच देता है कोई धक्के मार देता है यहां इतने भारतीयों ने विदेशी सन्यासियों पर बलात्कार किए नगर में लेकिन एक भी ऐसी घटना नहीं घटी कि किसी विदेशी सन्यासी ने किसी भारतीय महिला के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की हो छेड़खानी भी की हो फिर भी भारतीय समझेंगे कि वो महात्मा है भारत की पुण्य भूमि में पैदा हुए और क्या चाहिए महात्मा होने के लिए काफी इतना यहां देवता पैदा होने को तरसते हैं पता नहीं किस तरह के देवता हैं जो यहां पैदा होने को तरसते हैं किस लिए तरसते सड़ना है क्या करना है लेकिन भारतीयों को यह भ्रांति है यहां हर महीने का यह अनुभव है जब हिंदी का शिविर होता है तब तो भारतीय नहीं आते लेकिन जब अंग्रेजी का शिविर होता तब भारतीय आने शुरू हो जाते बहुत हैरानी की बात है हिंदी का शिविर उनके लिए है तब वो आते नहीं उन्हें क्या लेना देना है हिंदी से या शिविर से अंग्रेजी के शिविर में आते हैं यहां अंग्रेजी समझ में नहीं आए चाहे लेकिन अंग्रेजी के सिविर से उनको प्रयोजन क्योंकि उस वक्त पाश्चात्य सन्यासियों की भीड़ होगी यहां तो धक्कम धुक्की का मौका मिल जाएगा चोरी का मौका मिल जाएगा सिर्फ जब भारतीय यहां बाहर से आते तो चोरी होती नहीं तो चोरी नहीं होती अभी पुलिस ने एक अड्डा पकड़ा है भारतीयों का जहां करीब तीन लाख रुपए की विदेशियों की चीजें पकड़ी गई वो सब सन्यासियों की चीजें क्योंकि और तो पुणे में कौन विदेशी लेकिन अब वो तो सालों पहले आए गए लोग खबरें छोड़ गए हैं किसी का कैमरा चोरी गया है किसी का ट्रेप रिकॉर्डर चोरी गया है किसी की घड़ी चोरी गई वो सब पकड़ी गई मगर अब जिनकी चीजें हैं वो यहां मौजूद नहीं किनकी हैं ये आश्रम को पता नहीं सिर्फ इतना पता है कि इस तरह की चीजें चोरी गई हैं पुलिस भी मानती है कि हैं तो वो सब सन्यासियों की ही चीजें मगर पुलिस की भी मजबूरी है वह करे क्या वो हमको आश्रम को तो दे नहीं सकती और किनकी हैं इनके लिए आश्रम के पास कोई प्रमाण नहीं है और भारती बस एक अहंकार है एक दंभ है और इस दंभ को और तो कोई मौका मिलता नहीं किसी और दिशा में तो ये अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकता नहीं जिस काम में भी भारतीयों को आश्रम में लगाया जाता है उसी काम में वो तृतीय श्रेणी के साबित होते हैं। और इसका कारण ये नहीं कि उनके पास प्रतिभा की कमी है इसका कारण ये कि कामचोर है इसका कारण ये है कि करना नहीं चाहते वो तो आते ही आश्रम में इसलिए उनके आने का कारण ही यही है कि काम वगैरह नहीं करना पड़ेगा आश्रम का भारत में यही अर्थ रहा है उनको ये पता नहीं कि यह आश्रम उस अर्थ में आश्रम नहीं है। वो तो कहते है हम तो भक्ति भाव करेंगे तो तुम्हारे भोजन की चिंता कौन करे तुम्हारे कपड़ों की चिंता कौन करे तुम तो भक्ति भाव करोगे बाकी भोजन वगैरह भी करोगे कि नहीं कपड़े भी चाहिए कि नहीं तुम्हें वो चिंता कौन करे वो चिंता दूसरे लोग करें भारती तो सेवा लेने को हमें सतत्पर है और संन्यासी हो गए तो फिर तो सेवा ही चाहिए यहां मेरे पास लोग आते हैं पत्र लिखते हैं कि हम संन्यास लेने को राजी मगर संन्यास पीछे लेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो कि हमें आश्रम में प्रवेश मिलेगा और मैं उनसे पूछवाता हूं कि आश्रम में करोगे क्या कहते हैं आश्रम में कुछ करना होता तो आश्रम में क्यों आते यहां तो भक्ति भाव करेंगे प्रभु भजन करेंगे मुझे कोई ऐतराज नहीं प्रभु भजन करो मगर भोजन वगैरह मत मांगना जितना दिल हो उतना भजन करो तब वो कहते हैं भूखे भजन न हो गोपाल तो भोजन की चिंता विदेशी करें कपड़ों की चिंता विदेशी करें वो तुम्हारे लिए श्रम करें और तुम भजन भाव करो और तुम महात्मा गिरी करो और तुम उनसे पैर दबाओ और उनको निंदा की दृष्टि से देखो और देखो कि ये मलेच और इनको तुम निंदा के देखने का एक ही तुम्हारे पास उपाय है और वो ये है कि तुम इनकी प्रेम की जो जीवन दृष्टि है उसको तुम सरलता से निंदा कर सकते हो अपने मन में स्वभाव इसलिए तुम्हें ये अनुभव हुआ कि वे 50 प्रतिशत भारतीय मित्र जो यहां आश्रम में हैं न केवल जलते हैं प्रेम करने वालों से बल्कि अपराधजनक दृष्टि से भी देखते हैं वो तो उन्हें पापी मानेंगे ही और घंटों व्यंगपूर्ण बातचीत करते रहते वही तो उनका भक्तिभाव है और काम क्या है फुर्सत ही फुर्सत है उनको काम उन्हें कुछ करना नहीं है उनसे काम करने को कुछ भी कहो तो वो बहाने खोजने को तैयार है इतने बहाने खोजते हैं कि बहुत हैरानी होती पंद्रह 1500 सन्यासी आश्रम में काम करते जिनमें मुश्किल से 50 भारती, बाकी साढ़े चौदह सौ कोई बहानेबाजी नहीं करते लेकिन ये 50 सिवाय बहानेबाजी के कुछ और उनका काम नहीं आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है कल कोई मिलने वाला आ गया परसों इन्हें किसी के दर्शन करने जाना है फिर इनकी बहन की शादी आ गई फिर बहन के लिए वर खोजना है फिर विवाह में जाना है फिर बारात में जाना है फिर कोई मर गया कहीं फिर कोई बीमार हो उसको देखने जाना है इनको कोई ना कोई बहाना है इसके लिए खर्च भी इनको आश्रम से चाहिए क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं विदेशी सन्यासी अपना खर्च उठाते हैं अपने रहने का खर्च उठाते हैं आश्रम के लिए सब तरह से आधार बने हैं और फिर भी वो निंदा के पात्र और कारण कारण उनका प्रेमपूर्ण जीवन और इनके भीतर जलन पैदा होती क्योंकि इनके भीतर भी उतने ही प्रेम की आकांक्षा तो दबी पड़ी है मगर साहस नहीं हिम्मत नहीं मैं तो चाहूंगा कि मित्र धीरे धीरे विदा हो यहां से इनके प्रश्न भी आते हैं मेरे पास तो उत्तर देने योग्य नहीं होते न मालूम कहां कहां के कचरा प्रश्न पूछते जिनका कोई प्रयोजन नहीं जिनका कोई मूल्य नहीं स्त्री और पुरुष के संबंध में भारतीय मन में एक ही धारणा रही कि एक ही संबंध हो सकता है वह है काम वासना का स्त्री और पुरुष के बीच मैत्री भी हो सकती है मित्रता भी हो सकती है यह भारतीय परंपरा का अंग नहीं रही भारतीय परंपरा ने कभी इतना साहस नहीं किया कि स्त्री और पुरुष के बीच मैत्री की धारणा को जन्म दे सके यौन तो स्त्री पुरुष के बीच एक संबंध है यही सब कुछ नहीं है मैत्री भी हो सकती है और मैत्री होनी चाहिए एक सुंदर सुसंस्कृत व्यक्तित्व में इतनी क्षमता तो होनी चाहिए वो किसी स्त्री के साथ भी मैत्री बना सके किसी पुरुष के साथ मैत्री बना सके मैत्री का अर्थ है कि कोई शारीरिक लेन का सवाल नहीं है एक आत्मिक नाता है लेकिन पश्चिम में यह घटना घटती है एक पुरुष और एक स्त्री के बीच इस तरह की दोस्ती हो सकती है जैसी दो पुरुषों के बीच होती या दो स्त्रियों के बीच होती मैत्री का आधार बौद्धिक हो सकता है दोनों के बीच एक बौद्धिक तालमेल हो सकता है दोनों के बीच रुचियों का एक सम्मेलन हो सकता है दोनों में संगीत के प्रति लगाव हो सकता है दोनों में शास्त्री संगीत में अभिरुचि हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि जिस स्त्री के शरीर से तुम्हारा संबंध है उससे तुम्हारे बौद्धिक मेल भी खाए यह जरूरी नहीं है कि जिस स्त्री के शरीर में तुम्हें रुचि है उसमें और तुम्हारे बीच संगीत के संबंध में भी समानता हो हो सकता है उसे संगीत में बिल्कुल रस ना हो हो सकता है तुम्हें संगीत में बिल्कुल रस ना हो उसे रस हो हो सकता है उसे नृत्य में अभिरुचि हो और तुम्हें दर्शन शास्त्र में तो ठीक है कि वो अपनी मैत्री बनाएगी उन लोगों के साथ जिनको नृत्य में रुचि है और तुम उनके साथ मैत्री बनाओगे जिन्हें दर्शन में रुचि है पश्चिम में शरीर का संबंध ही एकमात्र संबंध नहीं है यह श्रेष्ठतर बात है ध्यान रखना शरीर का संबंध ही एकमात्र संबंध अगर है तो इसका अर्थ हुआ कि फिर आदमी के भीतर मन नहीं आत्मा नहीं परमात्मा नहीं कुछ भी नहीं सिर्फ शरीर ही शरीर है अगर आदमी के भीतर शरीर के ऊपर मन है और मन के ऊपर आत्मा है और आत्मा के ऊपर परमात्मा है तो इन चारों तलों पर संबंध हो सकते हैं मन के तल पर किसी संबंध हो सकते हैं और शरीर के तल पर किसी और से संबंध हो सकते हैं क्योंकि यह हो सकता है कि स्त्री के चेहरे में तुम्हें रस न हो उसका चेहरा तुम्हें न भाए उसकी देह तुम्हें न भाए लेकिन उसकी मन की गरिमा तुम्हें मोहित करे और यह भी हो सकता है एक स्त्री का देह तुम्हें आकृष्ट करे चुंबक की तरह खींचे मगर उसके मन में तुम्हें कोई रुचि ना हो कोई रस ना हो फिर क्या करोगे भारत में तो एक ही उपाय कि एक चीज से राजी हो जाओ दूसरे की चिंता छोड़ दो तो। इससे तो नुकसान होने वाला है इससे तुम्हारी एक दिशा अवरुद्ध रह जाएगी अब तुम्हारी पत्नी को अगर नृत्य में रुचि है और तुम्हें कोई रुचि नहीं है तो तुम्हारी पत्नी क्या करे किसी नर्तक से दोस्ती बनाए या ना बनाए लेकिन तुम किसी नर्तक से उसकी दोस्ती पसंद ना करो क्योंकि ये नाचने गाने वालों का क्या भरोसा ये कोई भरोसे के आदमी कोई ढंग के आदमी ढंग के आदमी होते तो नाचते गाने में जिंदगी व्यतीत करते अरे कुछ काम की बात करते कोई धंधा करते कोई दुकान करते कोई व्यवसाय करते कुछ कमा कर दिखाते ये क्या पैरों में घूंगरू बांध के नाच रहे ये कोई आदमी इनका क्या भरोसा ये नाचने गाने वालों के संबंध में तुम्हारी धारणा ही होती तो नंगे लुच्चे लफंगे इनका कोई मूल्य थोड़ी इनके साथ कोई दोस्ती थोड़ी बनानी पड़ती अगर तुम्हारी पत्नी को नाच भी सीखना हो तो तुम ढूंढोगे कोई बिल्कुल मुर्दा मरा हुआ बूढ़ा कि जिससे कोई खतरा ही ना हो और फिर भी तुम अपने बेटे को या बेटी को मौजूद रखोगे कि तू मौजूद रहना देखते रहना कि नाचने वाला है इसका क्या भरोसा फिर भी नजर रखोगे तुम तुम तो चाहोगे कि तुम्हारी पत्नी की सारी अभिरुचि बस तुम में सीमित हो जाए और फिर तुम्हारी पत्नी भी स्वभाव तो यही चाहेगी कि उसकी अभिरुचि भी तुम में सीमित अगर तुम चाहते हो, हो तो तुम्हारी अभिरुचि भी बस उसमें ही सीमित हो जाए तो वो भी नहीं चाहेगी कि तुम मित्रों के पास ज्यादा बैठो उठो कोई पत्नियां तुम्हारे मित्रों को पसंद नहीं करती क्योंकि तुम अपने मित्रों के साथ ऐसे रसलीन होकर बातचीत करते हो कि पत्नियां जल भुन जाती कि बस मित्र क्या आए कि बाहर आ जाती तुम्हारे जीवन में एकदम और मित्र क्या गए मैं बैठी हूं जैसे हूं ही नहीं तुम्हें जैसे मतलब ही नहीं जमाने हो गए जब से तुमने चेहरा नहीं देखा मेरा और इस बात में सच्चाई भी हो सकती तुमसे अगर कोई एकदम पूछ ले कि आज पत्नी तुम्हारी किस रंग की साड़ी पहने हुए तुम शायद ही बता सको खून देखता पत्नी किस रंग की साड़ी पहने हुए बाड़ में जाए जो रंग की साड़ी पहननी हो पहने सिर भर न खाए तुमने कितने वर्षों से पत्नी का चेहरा गौर से नहीं देखा मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी खो गई पुलिस में रिपोर्ट करने गया इंस्पेक्टर ने पूछा कब खोई तुम्हारी पत्नी उसने कहा सात दिन हो गए तुम सात दिन क्या करते रहे बड़े मिया सात दिन बाद तुम्हें होश आया शराब पी गए थे नहीं नसरुद्दीन ने कहा मुझे भरोसे ही ना आए ये मेरा सौभाग्य कहा फिर जब भरोसा आ गया कि नहीं वो भागी गई जब बिल्कुल पक्का ही हो गया कि भागी गया, बहुत दूर निकल चुकी होगी अब तुम खोजना भी चाहो तो खोज ना सकोगे सो में रिपोर्ट कराने आया हूं तो उसने ठीक है रिपोर्ट लिखनी शुरू की उसने कहा कि लंबाई मुल्ला न सूर्द ने कब ऐसे कठिन सवाल न पूछा अब अपनी पत्नी को क्या कोई नापता है अब लंबाई अरे यही रही होगी मझोल कत की ना बहुत लंबी ना बहुत ठिकनी कोई खास बात जिससे उसको पहचाना जा सके न सुद्दीन सिर खुजलाने लगा उसने कहा खास बात आवाज बुलंद दहाड़ दे नमछाती कब जाती इंस्पेक्टर ने कहा कुछ और बताओ आवाज का क्या बोले ना बोले दहाड़े ना दहाड़े कुछ ऐसा चिन्ह बताओ न ने बहुत सोचा है नहीं कुछ ख्याल में नहीं आता मोटी है कि दुबली उसने कहा बस यही समझो बीच में ऐसा टालम टूल करता रहा और कहा कि और भी एक दुख की बात है कि मेरे कुत्ते को भी साथ ले गई तो उसने कहा ठीक कुत्ते की रिपोर्ट लिखवा दो तो उसने बस फौरन लिखवाने लगा अलसेन कुत्ता इतने फीट लंबा इतने फीट ऊंचा काला रंग एक कान सफेद एक एक ब्यौरा देने लगा इंस्पेक्टर ने कहा तुम कुत्ते का ब्यौरा तो यूं दे रहे हो और पत्नी के संबंध में कहते थे बस समझ लो मान लो कुत्ते में लोगों को जाता उस उत्सुकता है अपने पतिदेव को पूछो किसी पत्नी से कब से नहीं देखा कौन देखता है फुर्सत किसको है लड़ाई झगड़े से समय में तब इस देश में तो बस एक नाता है और तुम्हारे लुच्चे लफंगे भी एक ही दृष्टि से स्त्री को देखते और वो है यौन साधन और तुम्हारे ऋषि मुनि भी एक ही दृश्य से देखते हैं। और वो है यौन साधन दोनों का इस संबंध में जरा भी मतभेद नहीं मेरे लिए तो दोनों में कुछ भेद नहीं इसीलिए क्योंकि दोनों की दृष्टि समान है समृष्टि है इस संबंध में दोनों लुच्चे लफंगों की भी दृष्टि यही है कि स्त्री का उपयोग कर लेना है शोषण कर लेना है शरीर है और कुछ भी नहीं और तुम्हारे ऋषि मुनियों की भी दृष्टि यही है कि भागो स्त्री से भागो क्योंकि स्त्री काम वासना है शरीर है आकर्षित कर लेगी तुम कहीं अपना वसना खो बैठो इसलिए अवसर से दूर रहो बचे बचे रहो जिस स्थान पर स्त्री बैठी हो उस स्थान पर दस मिनट तक मत बैठना क्यों मैं एक ब्रह्मचारी जी के साथ यात्रा कर रहा था ट्रेन में हम सवार हुए हम प्रविष्ट हुए हमसे पहले कुछ यात्री नीचे उतरे जिस जगह पर हम बैठे वहां दो महिलाएं बैठी थी मैं तो बैठ गया वो खड़े रहे मैंने पूछा आप बैठेंगे नहीं उन्होंने कहा दस मिनट बाद मैंने कहा मतलब उन्होंने कहा जिस स्थान पर स्त्री बैठी रही हो दस मिनट तक नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उस स्थान पर स्त्री के ऊर्जा के आणु छूट जाते हैं। इन मूढ़ों ने इस देश की मनोदशा को बनाया है उस स्थान पर नहीं बैठेंगे जहां स्त्री बैठी रही मगर दोनों की नजर एक कि स्त्री केवल कामवासना का एक साधन है इसलिए इस देश में स्वभाव मैत्री तो असंभव मैत्री थोड़ी आध्यात्मिक बात है थोड़े ऊंचे तल की बात है तुम कल्पना नहीं कर सकते कि एक स्त्री और पुरुष में मैत्री कि एक स्त्री और पुरुष घंटों बैठकर दर्शन शास्त्र पर या काव्य शास्त्र पर विचार विमर्श करते तुम कहो गे सब बकवास ये दिखावा होगा दरवाजे बंद करके कुछ और ही लीला चलती होगी दिखाने के लिए दर्शन शास्त्र काव्य शास्त्र ये धोखा किसी और को देना दरवाजा बंद के सब काव्य शास्त्र गए एक तरफ फिर एक ही शास्त्र बचता है शरीर शास्त्र फिर एक दूसरे के शरीर शास्त्र का अध्ययन करते होंगे यहां कोई भरोसा ही नहीं कर सकता है कि एक मैत्री हो सकती है जिसका तल शरीर ना हो इस देश की संस्कृति अभी भी बहुत भौतिक है तुम लाख कहो आध्यात्मिक है मैं नहीं मानूंगा मुझे कहीं अध्यात्म दिखाई नहीं पड़ता बातचीत अध्यात्म की जरूर है अब ये श्री प्रमुख जी स्वामी महाराज इनको तुम आध्यात्मिक कहोगे एक तरफ तो कहते हैं कि सबके भीतर परमात्मा का वास है सब में ब्रह्म ही समाया हुआ है सिर्फ स्त्रियों को छोड़कर ब्रह्म भी स्त्रियों से डरा हुआ है हद हो गई ब्रह्म की क्या दशा होती होगी जब स्त्रियों का सामना हो जाता हो जब कयामत की रात आएगी और सभी का सामना करना पड़ेगा ईश्वर को उसमें स्त्रियां भी होंगी उस वक्त उसकी क्या हालत होगी और अगर ब्रह्म सभी में समाया हुआ है वृक्षों में भी ब्रह्म पत्थरों में भी ब्रह्म एक सूफी फकीर को मेरे पास लाया गया उसके शिष्यों ने कहा कि यह बहुत अद्भुत सिद्ध पुरुष है इनको हर चीज में ब्रह्म दिखाई पड़ता है उनको वृक्ष के पास ले जाओ वो वृक्ष के पास खड़े हो जाते एकदम हाथ फैला के और कहते आहा क्या प्यारा परमात्मा है चांद तारे देख के खड़े हो जाते हाथ फैला के और उनके भक्त तो एकदम गदगद हो जाते मगर स्त्री से डरते वो मैंने कहा कि तुम्हें पत्थर में भी दिखाई पड़ जाता परमात्मा स्त्री भर को नहीं दिखाई पड़ता स्त्री तो भर में तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता माझरा क्या है ऐसा कैसा परमात्मा है पत्थर में दिख जाता तुम्हारी आंख इतनी गहरी स्त्री में नहीं देख पाते तुम्हारी जैसी हड्डी मांस मज्जा है उसमें नहीं देख पाते पुरुषों में दिख जाता है स्त्री में नहीं दिखता है स्त्री से यूं क्यों घबराते हो इतना क्या भय है ये जबरजस्ती है ये अपने को सिर्फ छिपा रखना है यह दमन है एक पागल रोगी बार बार तालियां बजाता रहता था एक मानसिक चिकित्सक ने उसे इस प्रकार की हरकत करने का कारण पूछा पागल बोला तालियां बजाने से शेर पास नहीं आते इस पर चिकित्सक बोला लेकिन यहां तो कोई शेर है भी नहीं पागल नुत्र देख लिया आपने मेरी तालियों का असर अरे आ कैसे सकते हैं शेर यहां जब तक मैं हूं कभी शेर नहीं आ सकता तालियों में वो असर है ये भगोड़े सोचते हैं ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो गए ये सोचते हैं भगोड़ेपन का असर है ये सोचते हैं पलायन का असर है स्त्रियों को न देखने से ये ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो गए ये अपने को धोखा दे रहे हैं और दुनिया को धोखा दे रहे हैं लेकिन इस दुखधड़ी की बात हमारे खून में समाविष्ट हो गई इस देश को इस भौतिकता से मुक्त करना इस पाखंड से मुक्त करना और इस पाखंड से मुक्त करने भी जरूरी है कि स्त्री पुरुष के बीच ज्यादा नैसर्गिक संबंध स्थापित हो ज्यादा प्रीतिकर संबंध स्थापित हो ज्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो सिर्फ एक ही दिशा ना रह जाए संबंधों की एक ही आयाम ना रह जाए संबंधों का अनेक आयाम में संबंध स्थापित हो तुम्हें अपनी पत्नी से इसलिए ऐतराज नहीं होना चाहिए कि वो संगीत में किसी और के साथ उसकी मैत्री अब तुम कोई संगीतज्ञ नहीं हो और उसकी संगीत में रुचि है और तुम संगीत की हत्या करने के हकदार भी नहीं हो तुम किसी की आत्मा को मारने के हकदार नहीं हो पुनः में मुझे अति प्रेम करने वाली एक महिला है आ नहीं सकती यहां सुनने क्योंकि पतिदेव का कहना यह है कि जब मैं मौजूद हूं तो मुझसे पूछ क्या पूछना अब उनकी पत्नी मुझे कहती थी कि जब मैं बंबई था तब वो किसी तरह उपाय निकाल लेती बंबई उसकी लड़कियां हैं तो बंबई जाने का बहाना खोज लेती थी अब यहां जब से आ गया पूना तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई क्योंकि यहां आश्रम आने का उपाय निकालना बहुत मुश्किल मामला है बंबई तो लड़कियों से मिलने के बहाने जाती है और मुझे मिलाती थी उसने मुझे कहा कि इस भड़भूंझे से और मैं क्या प्रश्न पूछू इसको खाक कुछ आता है मगर ये पतिदेवे मुझसे पूछू तुझे ब्रह्मचर्चा करनी मैं तो मौजूद हूं अरे मैं मर गया क्या कहीं सत्संग करने की कोई जरूरत नहीं जब मैं तुझे जवाब न दे सकूं जब तू कहीं जाना तो मैंने कहा कि कुछ सत्संग किया कर देखिए तो खाक सत्संग करना उनसे सत्संग नहीं होता मारपीट हो जाए आपकी किताबें उठा के फेंक देते हैं खिड़की के बाहर आपकी तस्वीर निकाल के फेंक दी है। कि मेरे रहते इस घर में किसी और की तस्वीर नहीं रह सकती मैं हूं तेरा पति कि वो अब सवाल ये है कि तस्वीर दो कैसे रह सकती है एक घर में पति कौन है तेरा पति तो आप ही हैं, तो फिर ये तस्वीर अलग करो मैंने उनसे पूछा कि फिर वो किताबें तू तो उठा लाती हूं लेकिन मुझे लाने नहीं पड़ती वो खुद ही डर के मारे उठा लाते मैंने उनको एकांत में तस्वीरों तस्वीर से किताब से क्षमा भी मांगते देखा क्योंकि डरते भी वो हैं कि पता नहीं कोई पाप हो जाए कोई अपराध हो जाए तो मेरे सामने तो बड़ी अकड़ बताते हैं अब इनसे मैं क्या पूछू खाक ये किताब को से लगाते हैं आपकी तस्वीर से माफी मांगते मेरे सामने आकड़ बताते और इनके साथ सत्संग करने की बात ही उठती है तो आग लग जाती मुझे कि इनसे क्या सत्संग करना इन्हें पता क्या है मैंने कहा तू कभी उनसे पूछ तो आखिर बेचारे कहते हैं शायद पता हो तो उसने कुछ भी पता नहीं मैंने उनसे कहा अच्छा ध्यान करना बता तो बस वो आंख बंद करके बैठ गए क्या इस तरह आंख बंद करके बैठ गए फिर क्या करना बोले फिर कुछ करने की जरूरत नहीं और ध्यान उन्होंने कभी नहीं किया इनके बापदाद उन नहीं किया ध्यान इनको मैंने कभी ध्यान करते देखा नहीं बस रुपये गिनने में इनकी जिंदगी बीतती वही इनका ध्यान है धन इनका ध्यान है ठेकेदारी का धंधा करते हैं और शराब इनकी प्रार्थना है वो देश के बाहर जाते हैं काम से तो विचारों को पत्नी को ले जाना पड़ता है क्योंकि पत्नी कहीं यहां सत्संग करने न चलिया है तो मैंने कहा चल तुझे ये तो फायदा हुआ देख सत्संग का कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ कब तू विदेश यात्राएं करने लगी उन्होंने कहा लेकिन मुझे विदेश यात्राएं करनी नहीं, नहीं इनके साथ जी भर गया है ये जबरदस्ती मुझे साथ ले जाते सिर्फ इस डर से कि कहीं मैं यहां सत्संग करने न चली जाऊं इनको इस बात की एक कठिनाई बनी रहती कि मेरे से ऊपर किसी व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करना अब यह हमारे जीवन की बड़ी दैनीय अवस्था है हमें जीवन के सब आयाम स्वीकार करने चाहिए संगीत सीखने जाना हो तो संगीतज्ञ के पास जाना होगा सत्संग करना हो तो किसी संत के पास करना होगा गणित सीखना हो किसी गणितज्ञ से सीखना होगा परमात्मा की गंध पानी हो तो उसके पास बैठना होगा जिसे परमात्मा मिला हो और इसका यह अर्थ नहीं है कि इससे पति का कुछ विरोध है या पत्नी का कुछ विरोध है पति पत्नी का एक नाता है वो एक आयाम है सभी आयाम उसमें तृप्त नहीं हो सकते ये असंभव है कि तुम एक ही व्यक्ति में सभी कुछ पालो शायद कभी मिल जाए किसी को तो सौभाग्य की बात है नहीं तो यह असंभव है कैसे यह संभव हो सकता है इसलिए मैत्री की जगह तो बनानी ही चाहिए और हमें मित्रता को स्वीकार करने का साहस जुटाना चाहिए लेकिन हम भयभीत लोग हैं डरे हुए लोग हैं कामी लोग हैं स्वभाव इस तरह के मित्रों के कारण चिंता मत लेना वो धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे जाना ही पड़ेगा उन्हें या तो बदलना पड़ेगा या जाना पड़ेगा मेरे साथ ज्यादा देर कैसे रुक सकते हैं मैं उनको देखता भी हूं तो हैरान होता हूं कि वो क्यों रुके कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता उनके रुकने का वे आनंदित भी नहीं हैं आनंदित हो नहीं सकते क्योंकि मुझ में पूरे डूबते नहीं हैं और जा भी नहीं सकते बस कारण मुझे यू लगता है कि जाए कहां और कहीं भी जाएंगे तो काम करना पड़ेगा श्रम करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी एक आलस्य है चलो अब यहीं टिके रहो मगर मैं धीरे दीर धीरे इस तरह के लोगों को दूर हटाए जा रहा हूं मेरे साथ होना है तो मेरे साथ होना ही होगा पूरी तरह अधूरे अधूरे मेरे साथ होने का कोई उपाय नहीं है